उपस्थित आर्य बंधुओं मुनिवृद पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय तो हम कहा तक पहुंच गए थे कुछ ध्यान है कहाँ तक पहुंचे और कहाँ से आगे चलना है मिस्त्र वीर का विवाह हो गया तो हम यहां से चलते हैं कि पांडु ने दो स्त्रियों के साथ विवाह किया उनके नाम कुंती और माद्री थे यानी पांडु ने दो विवाह किए और उस विवाह की व्यवस्था भीष्म ने की भीष्म ने जो कुती थी जिसका एक नाम था प्रथा तो जो प्रथा थी वो राजा सूरसेन की पुत्री थी और उस राजा सूरसेन का संबंध यदुवंशियों से जुड़ता है यानी यदुवंशियों में एक राजा सूरसेन हुए हैं शायद वसुदेव के पिता थे सूरसेन उनकी पुत्री थी प्रथा और उस सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंतीराज तो कुंतीराज से मित्र होने के नाते उन्होंने एक प्रतिज्ञा की सूरसेन ने कुंतीराज के कोई संतान नहीं थी वो संतान के लिए तरसते थे तो सूरसेन ने कहा कि ऐसा है कि जब मेरी पहली संतान होगी तो उस पहली संतान को मैं आपको सौंप दूंगा और आप ही उसका लालन पालन करना तो जो पहली संतान हुई वो थी प्रथा प्रथा का दूसरा नाम था कुंती और उस कुंती का जो विवाह था वो ऐसे नहीं हुआ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले स्वयंबरों के द्वारा वो निर्णय करती थी जिसका विवाह होने वाला तो स्वयंबर रचाया गया स्वयंबर में बहुत सारे राजा आए वहां पर एक से एक बलवान शक्तिशाली तो कुंती जो थी वो उस सभा में लाएगी और उसने निर्णय किया कि मेरे लिए पांडु ही सर्वश्रेष्ठ पति सिद्ध हो सकते हैं उनकी चौड़ी छाती उनका अच्छा स्वास्थ्य उनकी वीरता की धाक अब पीले तो अपने रोग से ग्रस्त नहीं थे पीले थे वो पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाना एक अलग बात है और पीला रंग हो जाना एक अलग बात है जैसे यूरोप के गोरे लोग गोरे होते हैं तो उनको कोई रोग थोड़ी है गोरा वो वहां की जलवायु वहां का खान पान वहां का वातावरण से उनके शरीर का निर्माण हुआ है इसलिए वहां के लोग इस तरह से होते हैं फिर सोचा भीष्म ने कि एक विवाह इनका और कर दिया जाए तो हाँ कुछ कहना चाहें किसके सफेद होते ऐसे सफेद तो नहीं होते। भूरे भूरे कुछ होते हैं लालिमा लिये हुए सफेद तो नहीं होते भूरे भूरे कह सकते लालिमा लिये हुए थोड़े और उनकी आंखें भी बंदर जैसी होती हैं। मैं बिल्ली जैसे जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं ना ऐसे यूरोपियनों की आंखें होती हैं प्राय गोल गोल है तो जो लोग यहाँ भारत में रह गए उनके शरीरों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा हाँ सभी के तो नहीं होते हैं। लेकिन जो भारत में रह गए तो इस तरह से उनके शरीर होते हैं तो दूसरे विभाग के संबंध में भीष्म जी ने विचार किया तो गंधार की ओर उनकी नजर पड़ी कि गंधार राजा की जो पुत्री है उसका क्या नाम था मदरदेश की मदर देश की गांधारी गांधारी तो कंधार की थी ना अच्छा ध्वतराष्ट्र की जो शादी थी दृष्ट का जो विवाह था वो गांधारी से हुआ था तो दूसरी का नाम था मादरी यानी मदर देश की कन्या थी तो मदर देश की कन्या से भी उनका विवाह हो गया और उसका नाम माद्री तो यानी माद्री और कुंती दो पत्नियां हो गईं पांडु की और इसी तरह से फिर ये उनका ग्रस्त जीवन चलता रहा चलता रहा लेकिन किन्ही कारणों वश वे भी संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुए उनकी जितनी भी संतानें हुई यानी पांचों पांडव जो थे उन पांचों पांडवों की उत्पत्ति उनका जन्म नियोग से ही हुआ है तो किसका जन्म किससे हुआ मैं थोड़ा सा लिख के लाया हूं कहीं भूल भाल ना जाऊं थोड़ा देख लेता हूं कि इसमें भी लिखा है वैसे तो तो कहते हैं कि माद्री जो थी मद्र मद्रदेश यानी जिसको आज ईरान कहते हैं माद्री ईरान के राजा की पुत्री थी धित की स्थिति गांधारी कंधा की रहने वाली थी तो और उसका भाई शकुनी कंधार का राजा था यानी गांधारी का भाई दुर्योधन के साथ हस्नापुर में वो रहता था कुंती और माद्री दोनों ने पुत्र के लिए नियोग किया था तो उनमें अब आगे कह रहे हैं कि धर्म वायु और इंद्र से नियोग करने पर युधिष्ठिर भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए तो ये धर्म नाम के कोई, कोई व्यक्ति रहे होंगे ना कि कोई ऐसा धर्म या वायु जैसे हम वायु जो लेते हैं और ये कोई पुरुष बन करके और फिर उन्होंने नियोग किया हुआ ऐसा तो समझ में नहीं आता है। तो ये उस समय के बलशाली और धर्मात्मा व्यक्ति रहे होंगे तो कहते हैं कि इन तीनों से धर्म इनसे नियोग करने पर रजिस्टर भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए और इसी प्रकार अश्विनी कुमार से नियोग करने पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए तो अश्विनी कुमार के बारे में जैसे आति चर्चा के वो वैध थे और अपने हाँ उपाधि भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकते है बाद में फिर उनकी उपाधि बन गई हो तो उनसे फिर नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और कहते हैं स्पष्ट विधि था कि वायु के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है धित के यहाँ कहा जाता है कि एक ही गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुए तो ये कल्पना लगती है कि एक ही व्यक्ति सौ पुत्रों को जन्म दे दे संभव नहीं लगता संभव दिखाई नहीं देता तो इसमें वहां महाभारत में आया है अच्छा कैसे हो सकता पहले आपसे थोड़ा पूछ समय टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं थी हाँ तो वहां महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से तो हुआ ही उसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं लेकिन साथ में उस गांधारी की दस बहने और थी तो उन ग्यारो गों का एक ही दिन धित से विवाह कर दिया आज हम कहते हैं कि मुसलमान चार चार विवाह करते हैं पर देखा जाए तो वो हमारी वैदिक परंपरा कोई निवार है ये, ये तो इसमें हमको ये मान के चलना चाहिए कि वैदिक परंपरा के अनुसार एक ही स्त्री से विवाह करना उचित है लेकिन अब ये जो महाभारत के जो हमें प्रमाण मिलते हैं भाई एक की ग्यारह ग्यारह पत्नियां हैं और दो दो विवाह है तीन तीन विवाह हैं। से हो है हा तो तब तो हो जाएंगे ना तो ग्यारह तो वो थी धित्र यानी वो माद्री सहित ग्यारह बहनें तो ये थी फिर एक वैश्य की पुत्री भी थी उससे भी धित का विवाह हुआ तो बारह हो गई तो इस हिसाब से अगर हम देखे तो सौ पुत्र होना कोई असंभव बात नहीं है और वहां महाभारत में सौ पुत्रों के नाम भी दिए हैं सौ एक सौ एक के वहां नाम दिए हुए हैं कि कौन किसके क्या नाम थे तो इस दृष्टि से और धृत और पांडु और ये जो विदुर थे तो धृत राष्ट्र शक्ति में अद्वितीय थे इनका शारीरिक शक्ति बोल बहुत अधिक था और विदुर जो थे वो नीतिवान थे और पांडु जो थे वो सबसे सब अपने काल के धनुर्विद थे धनुर्विद्या के जाता थे उस समय के धनुर्विद्या के जाता उस समय पांडु थे तो जी थे में तो बड़े थे मतलब उन्होंने इन तीनों का पालन पोषण किया अपने पुत्रों की तरह धितराज पांडु और विदुर इन्होंने फिर विवाह उवाह सब करवाए चलिए आगे आप लोगों ने पढ़ दिया था क्या हाँ तो पढ़ो थोड़ा इन सब कौन पढ़ेगा रूपेश पढ़ो इन सब प्राचीन आर्य लोगों में स्वयंवर होता था आर्य अर्थात कन्या स्वयं अपना वर पसंद कर लेती थी किंतु तो इस समय के अनुसार विवाह नहीं होता था मारवाड़ी लोगों ने इस पर और विशेषता की की वे पुत्र और पुत्री का उसी समय नाता कर देते हैं यह कैसी हजीहती की बात है विवाह के समय पर धर्म अर्थ और काम के परस्पर निर्वाह के लिए निर्णय होता है वह निर्णय बिना पुत्र और पुत्री वर्तमान हुए कैसे हो सकता है प्राचीन आयु में यह दृढ़ रीति थी की प्रत्येक मनुष्य विद्याभ्यास करे जब तक कि विद्या के भूषण से भूषित नहीं होते थे तब तक पुरुष स्त्री को विवाह करने की आज्ञा राष्ट्र से नहीं मिलती थी और पढ़ दो थोड़ा जन्मे जय के राज्य तथा राज्य तक चारों वर्णों का परस्पर में बर्ताव होता था और वे सामाजिक नियम राज विद्या सभा, सभा, सभा के प्रबंध में वित्तीय चलते थे यह बात की चारों वर्णों का परस्पर में बर्ताव कैसे था आप लोगों को महाभारत के राजकीय पर्व और अस्मेद पर्व के देखने से विदित हो जाएगी मनुष्य ने कहा है कि प्राचीन समय में स्त्रियों और पुरुषों के हक बराबर थे इस समय में तो सब प्रबंध ही उल्टा हो गया है अब खासकर चिंता छोड़ने में देर लगती है परन्तु तो हमारे धर्म टूटने में देर नहीं लगती है चोटी में काट न तो धंक गया खा लंबा पहनना गया तो धर्म गया खाने पीने में तो बड़ा भारी बखेड़ा खड़ा हो गया इन खाने पीने की वस्तुओं ने तो वीरों को कायर कर दिया और चौका लगाकर बैठे बैठे अपनी सारी बड़ाई पर चौका लग गया प्राचीन समय में सब क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण ऋषि आदि एक ही सभा में भोजन किया करते थे इस समय इस प्रकार की विधि चिकों में रणजीत सिंह के समय तक थी से सब कभी भी जन्म का फल पूरा नहीं होता था ब्राह्मण लोग आदि पदार्थ सेवन करते समय कहा जाता है यदि यह कहो कि केवल का ही होता है, तो जो वस्तु दिखलाई न दे क्या उसका दोष नहीं है क्या भूल से यदि भांग जावे तो करेगी तो आप कहते हैं कि इन सब प्राचीन आर्य लोगों में एक परंपरा थी और उस परंपरा के अंतर गति ही कन्याओं का विवाह हुआ करता था और उसमें स्वयंबर में एक तो शक्ति की परीक्षा होती थी मानसिक बल की परीक्षा होती थी फिर शारीरिक बल की और बहुत से गुणकर्म स्वभाव के बारे में उनका पहले विचार हुआ करता था कि अमुक देश का राजा है तो किस वर्ण का है कैसे उसके गुणकर्म स्वभाव है कैसी उसकी प्रवृत्ति है किस परिवार से वो जुड़ा हुआ है उसकी योग्यता क्या है तो ये सब बातें जोड़ करके वो यानी कन्या और इधर वर पक्ष दोनों ही विचार करते थे और ये स्वयंबर एक अंतिम निर्णय हुआ करता था तो स्वयंबर में भी अगर कुशल राजकुमारी है बुद्धिमती है तो वो लड़के को देख करके ही बहुत सारे उसके गुण गुणकर्ण स्वभावों को उसका चलना उसका देखना उसका बैठना उसके बैठे बैठे उसकी क्रियाओं को देखना से बहुत कुछ पता लग जाता है कि, कि सामने वाला किस दृष्टि से किस दृष्टि से बैठा है और क्या सोच रहा है कैसे सोच रहा है उसके हाव भाव हाँ, हाँ, क्या है उसकी क्रियाएं क्या है तो इन सब बातों के आधार पर वो निर्णय लिया करती थी और उस निर्णय के अनुसार ही वो अपने बर को चुनती थी और बर के गले में वो माला डाल देती थी और फिर विधि विधान से वो विवाह हो जाता था जिसको कि स्वयंबर विवाह कहते आजकल भी जैसे इस तरह की कुछ पद्धति ठीक ठीक तो नहीं है लेकिन फिर भी जैसे कुछ विवाह हुआ करते हैं तो वो लड़के लड़की स्कूल कॉलेज में ही आपस में मिल लेते हैं और फिर वो विवाह की तैयारियां करते हैं उस लेकिन ये जो विवाह है ये इन विवाहों में ना तो गोत्र देखा जाता है ना कोई कुल ना इस तरह की बातें वो केवल विवाह जो होता है वो केवल सौंदर्य को देख करके होता है परिणाम ये होता है कि जो इस तरह के जो विवाह हुआ करते हैं उनमें दोनों को बहुत दुख उठाना पड़ता है जिनको आजकल की भाषा में कहते हैं लव मैरिज प्रेम विवाह ये जो होते है ना इनका कोई स्थायित्व तो नहीं होता है लेकिन पुराने समय में जो स्वयं की रीति से विवाह हुआ करते थे उनमें बहुत सारी बातें कुल परंपरा खानपान देश स्थान सब देखा जाता था तो कहते हैं कि इन सब प्राचीन आर्य लोगों में स्वयं होता था अर्थात कन्या स्वयं अपना वर पसंद करती थी किंतु इस समय के अनुसार विवाह नहीं होता था मारवाड़ी लोगों ने इस पर और विशेषता की है कि वे पुत्र पुत्री का उसी समय नाता कर देते हैं जब वे दोनों घर में ही होते हैं तो कहते हैं कि मारवाड़ी लोगों में उस समय परंपरा होगी हो सकता है आज भी हो और वो परंपरा ना तो उस समय उचित थी और ना आज उचित है कि जब पुत्र और पुत्री गर्भ में ही है तो गर्भ में ही ये निर्णय कर लेते हैं कि ठीक है तुम्हारे उससे जो पुत्री उत्पन्न होगी या हमारे से जो पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका विवाह संबंध कर उनको निश्चित पता हो जाता था पुत्र और पुत्री का और इस दृष्टि से वो अंदर ही अंदर उनका विवाह हो जाता था उन दोनों को पता ही नहीं लगता था बाहर संसार में मेरे साथ क्या होने वाला है वो अंदर ही है और तो इस दृष्टि से ये विवाह जो है ये निंदित है उन लोगों विचार करना चाहिए क्योंकि इसमें ना तो कोई शिक्षा का अवसर है ना एक दूसरे को जांचने परखने का अवसर है ना एक दूसरे को जानने का कोई अवसर है ना कुल परम्परा की कोई इस तरह की बात होती है तो वो कहते हैं कि मारवाड़ी लोगों में ये जो परंपरा आई है ये एक तो इसलिए हो सकती है कि बीच में यानी महाभारत के बाद जब ये विदेशी लोगों का आक्रमण यहां पे होने लगा जैसे शक आए आए, यवन आए तो ये लोग क्या करते थे कि युद्ध में जब जीत जीत जाते थे इनकी विजय हो जाती थी तो फिर ये स्त्रियों को पकड़ते थे और उनको घपने घर में डाल लेना बच्चों को पकड़ लेना स्त्रियों को पकड़ लेना तो इस तरह से शायद वो परंपरा चली तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने सोचा होगा कि भई हम इस उम्र तक बच्चियों को क्यों पहुंचाएं हम छोटे से ही उनका विवाह निश्चित कर देंगे ताकि इनकी इज्जत और और इनका चरित्र जो है वो सुरक्षित रहे तो इस भाई से अगर ये परंपरा चल गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं लेकिन अब उस परम्परा चलाने की कोई बात नहीं है कि ये परंपरा अब भी हम चलाए रखें तो कहते हैं कि ये जो इस तरह की उन लोगों में जो परंपरा है वो ठीक नहीं है अगर आपने जैसे राणा प्रताप सीरियल देखा होगा चलता रहता है तो उसमें जब विवाह होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं दिखाया कि गर्व निश्चित कर दिया उसमें जैसे चौदह पंद्रह साल की बच्ची है और सोलह सत्रह साल का बच्चा है तो आपस में फिर रिश्ता जानकारी राजपूतों का संगठन जैसे अकबर उस समय बहुत सक्रिय था एक शक्तिशाली राजा के रूप में वो उभर रहा था अनेक छोटे छोड़ छोटे राजा उसके अधीन हो गए थे उन्होंने उसकी गुलामी स्वीकार कर ली थी लेकिन फिर राणा प्रताप के जो वंशज थे उदय सिंह वगैरह जो मारवाड़ के राजा थे मालदेव तो ये मारवाड़ के राजा और दूसरे जो राजपूत राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे और अकबर उनकी इस फूट से लाभ उठाता था तो फिर ये विचार हुआ कि कम से कम ऐसा करते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ अगर एक हो जाए क्योंकि अकबर का भय हमेशा लगा रहता था कि कब वो चढ़ाई कर दे उसका राज बहुत शक्तिशाली था तो छोटा सा राजा तो मुकाबला कर नहीं सकता तो फिर क्या हुआ कि उसमें वो दोनों आपस में रिश्ते करते हैं और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरते हैं मारवाड़ और मेवाड़ और भी कुछ छोटे छुट छोटे राजा ऐसे होते हैं जो राणा प्रताप के साथ में हो जाते हैं तो इस तरह से वो अपना विवाह की बात चलाते थे तो ये हो सकता है कि अब इन्होंने कुछ परंपरा बदल दी हो लेकिन राणा प्रताप के के समय में या उससे पहले तक इस परंपरा में कुछ परिवर्तन आ गया है लेकिन महर्षि दयानंद जी के समय में शायद ऐसी होता होगा तो इसलिए उन्होंने स्वामी जी ने यह बात कही होगी अपने व्याख्यान में तो कहते हैं कि ये कैसी फजीहती की बात है यानी ये अच्छी बात नहीं है कि विवाह के समय पर धर्म अर्थ काम के परस्पर निर्वाह के लिए निर्णय होता है तो विवाह के समय एक तो धर्म देखा जाता है अब धर्म का मतलब है कर्तव्य वर और वधु उनमें संबंध बनाने के लिए बहुत सारी जो चीजें हैं उनको देखते थे गोत्र वगैरह देखते थे फिर परिवार को देखते थे परिवार कहाँ का है कैसा है क्या है और इतना ही नहीं आजकल वो परंपरा परोस रूप में तो शुरू है कि आजकल ऐसा बात होते है कि लड़के लड़कियों का डीएनए ले, ले लेते हैं और उसमें फिर ये भी देख लेते हैं कि भाई इसमें लड़की में या लड़के में संतान उत्पत्ति के संबंध में कोई कमी तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे जाते हैं कि आदमी स्वस्थ दिखता है तगड़ा दिखता है लड़की स्वस्थ दिखती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो संतान ही नहीं हो जाते और उनके बच्चे ही नहीं होते तो इस कारण से आज मैंने सुना है कि इस तरह की कुछ परीक्षाएं करते हैं ताकि ये जीवन भर का खेल है ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो है नहीं कि सुबह को किया और शाम को बिगाड़ दिया ना ही कोई पाश्चात्य लोगों की ये परंपरा है कि वहां कोई विवाह कोई नियम इस तरह से नहीं चलता वहां तो जैसे पशु होते हैं, पशु अब कोई इस तरह कोई नियम नहीं होता है परम्परा अपना चलाते रहते हैं वो तो इस दृष्टि से ये गुप्त प्रश्नोत्तर हुआ करते थे और ये संस्कार विधि में शायद विभाग उसमें मिल जाएगा कि कुछ गुप्त प्रश्नोत्तर होते हैं और उसमें ये हो सकता है भाई भाभी पत्नी और भाभी पति आपस में पर्ची लेकर कुछ गुप्त प्रश्न पूछते हो हालांकि विश्वास वाली बात ही हो तो झूठी बोल सकता है भाभी पति झूठ बोल सकता है और भाभी पत्नी झूठ बोल सकती है कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ हूँ ये तो ये तो एक विश्वास वाली बात होती है लेकिन फिर उस पर डॉक्टर परीक्षण भी होता है डॉक्टर परीक्षण होने के बाद आप कहेंगे डॉक्टर परीक्षण का भी क्या भरोसा झूठी रिपोर्ट दे दे, दे डॉक्टर तो वो भी संभव हो सकता है क्योंकि पैसे का मोह इतना अधिक होता है की आदमी अंधा हो जाता है विवेक खो बैठता है पैसे के आगे और जो चाहो उससे आप करवा लो लेकिन फिर भी एक परंपरा तो कम से कम ये निभाई जाती है कि भी गुप्त प्रश्नोत्तर पूछे फिर डॉक्टर रिपोर्ट सही आए उसमें पक्षपात ना हो और ये सब होने के बाद जब विवाह किया जाता है तो उस विवाह में फिर सुख मिलता है वो गृह आश्रम फिर एक तप त्याग का आश्रम बन जाता है उसमें फिर एक अच्छी संतान और अच्छे कर्तव्यों का पालन आओ भगत अतिथियों की सेवा धर्म धर्म और मर्यादाओं की यथा संभव उनका अनुष्ठान करना बच्चों के लिए प्यार प्रेम तो बहुत सारी चीजें जो है जब इस तरह की पहली जो कठिन शर्तें होती थी उनको ये जब ये पूरा कर लेते कर लेते थे तो जब वो विवाह होता था तो वो विवाह जो है वो एक अच्छा विवाह माना जाता था अब आप देखिए अब पांडु को ही आप देखिए ऊपर से शक्तिशाली दिखते थे लेकिन संतान उत्पत्ति में असमर्थ है आज भी आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे कि पति पत्नी है लेकिन एक भी संतान नहीं है ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे तो ये जो विवाह है ये विवेक पूर्वक होना चाहिए क्योंकि ये एक लंबा संबंध बनाने की बात होती है इसमें कहते हैं कि धर्म फिर अर्थ धन भी देखा जाता है भाई धन कैसा है फिर काम काम का मतलब यहां पर संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया का देख सकते हैं भाई संतान कर, उत्पत्ति करने में समर्थ है नहीं और अर्थ भी ठीक है बहुत अधिक अर्थ देखा जाए लेकिन एक व्यक्ति उसकी नौकरी लग रही है सरकारी सेवा में है या वो कोई ऐसा अच्छा कोई बुक, अपना कोई व्यापार करता है और उसके घर वाले भी ठीक हैं उसकी सास ससुर उसके जो परिवार दूसरे लोग जो होते हैं नंदे वगैरह जो होती हैं ये सब ठीक है तो अगर ये स्थितियां सोच समझ की जाती है तो फिर विवाह का सुख पति पत्नी दोनों को मिलता है और बच्चों को भी मिलता है लेकिन जहां पर दहेज की, की केवल बात की जाती है कि पर दहेज आना चाहिए दहेज के लिए ही वो अगर विवाह करते तो स्वाभाविक है कि उन परिवारों में सुख शांति आनंद और धर्मात्मा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता ये चीजें नहीं आ सकती वहां तो कलह होगा पत्नी मरेगी जला करके मारी जाएगी अपमानित करी जाएगी कुछ भी हो सकता है ऐसे परिवारों में इसलिए विवाह करने के लिए केवल धन को ही नहीं देखना चाहिए धर्म भी देखना है काम भी देखना है गुण परंपरा भी देखनी है ये लोभी तो नहीं है परिवार वाले कई बार लोग क्या सोचते हैं भाई इसका बहुत बड़ा परिवार है इतनी कारे है कोठियां हैं बंगले हैं नौकर चाकर है और वो हमारी पुत्री को पसंद करते हैं तो क्यों ना हम अपनी पुत्री को एक अच्छे विशाल संपन्न परिवार में दे दें दे सकते हैं लेकिन परिणाम गलत आएंगे परिणाम गलत आएंगे क्योंकि धन से बड़ा होने पर कोई कोई आदमी बड़ा नहीं होता है वो राक्षस होते हैं कई बार धन संपन्न खूब होते हैं लेकिन अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां रहती हैं लोभ की प्रवृत्तियां होती हैं जिसका कहते हैं ना वो आती है कविता गाना है जिसका जिसका दिल है थोड़ा उसके जिसका दिल है बड़ा उसके पास हाथी घोड़ा ऐसे कोई ऐसे कोई गहना आता है यानी जितने लोग बड़े होते हैं ना धन संपन्न वाले उनके हृदय बहुत संकुचित होते हैं वो तो कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं लोग उनमें कूट कूट के भरा होता है तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी पुत्री को इस तरह से उन्हें सौंप देते हैं तो निन्यानवे उसके कुपरिणाम आते हैं एक ठीक है अफवाद में कोई अच्छा परिवार भी निकल सकता है लेकिन अधिकतर पढ़ाई करके इसी तरह निकलते हैं और फिर वो एक विवाह नहीं वो एक हमारे लिए कल है और क्लेस का कारण बन जाता है तो आज उसको ही समाप्त करते हैं शांति पाठ दौ शांतिर अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्शे देवा शांतिर् ब्रह्म शांति